नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 मेरा गांव इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एवं किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग पतमेड़ा में पहुंचे हुए हैं और बहुत बार आपने पतमेड़ा का नाम रेडियो मधुबन के माध्यम से सुना है खेती के बारे में गाय के बारे में और आज आलोक जी से हमारी बात हो रही है आलोक सिंगल जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में मेरा गाँव मेरा अंचल में धन्यवाद जयो माता जयगोपाल श्री गोदाम महा पथमेड़ा के विशिष्ट प्रकल्प श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव में आप सभी का स्वागत अभिनंदन पूज्य गौ ऋषि श्री जी महाराज के पावन सनिधि में गत 23 वर्षों से संचालित गौ सेवा का राष्ट्रीय रचनात्मक महा आंदोलन श्री गौधाम पथमेड़ा के अति विशिष्ट प्रकल्प श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ जो अर्बुदारण्य की पावन तलहटी में स्थापित है यहाँ कांकरेज नस्ल का विश्व का सबसे बड़ा संवर्धन केंद्र के रूप में यह केंद्र कार्य कर रहा है साढ़े दस ग्यारह हज़ार से अधिक गौवंश के साथ में यह प्रकल्प प्रतिवर्ष हजारों गोपालक किसानों को निशुल्क उन्नत नस्ल का गौवंश यथा दूध योग्य गौ, गौमाता और खेती और नस्ल संवर्धन हेतु नंदी उनकी उनका वितरण निरंतर करता रहा है इस प्रकल्प में लगभग ढाई से तीन हजार बीघा भूमि पर स्थापित ये प्रकल्प तीन से चार लाख वृक्षों से आच्छादित यह प्रकल्प यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध वंदनीय संतों का निरंतर आगमन रहा है और इस धरती का माध्यम कहें जिसे महर्षि वशिष्ठ की तपोस्थली कहा जाता है गौ सेवा की प्रेरणा न केवल समाज अभी तो संत समाज भी यहाँ से लेकर के अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा गो सेवा का अभियान चला रहे हैं वर्तमान में सेवा के इस प्रकल्प में न केवल स्थायी गोवंश अपितु आसपास के पचास सौ किलोमीटर की रेंज में जो दुर्घटनाग्रस्त गोवंश हैं उनको यहाँ पर एम्बुलेंस के माध्यम से लाया जाता है एक पूरा धन्वंतरी विभाग यहाँ पर स्थापित है जिसमें ग्यारह अलग अलग गोष्ठ हैं तीन बड़े गोष्ठ हैं एक आई वार्ड की तरह है जहाँ सभी प्रकार के दुर्घटनाग्रस्त गोमाता का पूर्ण मानव की भांति इलाज किया जा रहा है साथ ही ऐसा गोवंध सिंह की माता का देहांत हो चुका है गोमाता का देहांत हो चुका है गोलोक धाम पधार चुकी है ऐसे सैकड़ों बछड़े और बछड़ियों को बोतल से दूध पिला करके उन्हें नवजीवन प्रदान किया जा रहा है सेवारूपी इस प्रकल्प में हम एक और जहाँ गौसेवा के काम में लगे हुए हैं वहीं आ, हमारे आने वाली पीढ़ी के हृदय में गौसेवा का भाव प्रस्फुटित करने के लिए एक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सभी विषयों में यहाँ संचालित किया जा रहा है ठीक उसी प्रकार गौमय एक अमृत है और गौमय आधारित कृषि का यहाँ एक बहुत बड़ा प्रकल्प संचालित किया जा रहा है जिसमें गौमाता के लिए चारा उत्पादन को विशेष महत्व दिया जा रहा है हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात तो करते हैं पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के विषय पर दृढ़ता और गंभीरता से कार्य नहीं किया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियों का चूर्ण भी हम फसलों को दे रहे हैं जिसे हम शाकाहार तो नहीं मान सकते शुद्ध गौमे से उत्पादित यहाँ जो चारा है वो पूज्य गौ माता को जमाया जा रहा है साथ ही गौमे से ही उत्पादित फल और सब्जियाँ यहाँ हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी और यहाँ पधारने वाले संत ब्रह्मचारी और स्थायी रूप से आवास करने वाले कार्यकर्ता वाले ग्रहण कर रहे हैं हजारों वनों लाखों वनों से आच्छादित क्षेत्र में प्रतिवर्ष 25 से 30, चालीस हजार नए वृक्षों का हम लोग यहाँ पर नियोजन करते हैं दो बड़े एनिकिट हैं वर्षा जन संकलन का बहुत बड़ा कार्य भी यहाँ किया जा रहा है मूल रूप से देखा जाए तो प्रकृति की गोद में जीवन के सभी रंगों का हम किस प्रकार से संयोजन करें उसका एक छोटा सा अद्भुत प्रयोग यह प्रकल्प है पूज्य गौरी ऋषि स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से हमारे इस प्रकल्प के प्रवर्तक और संचालक श्री सुमन सोलभ जी महाराज के सानिध्य में पूरे प्रकल्प के कर्मचारी जिनकी संख्या लगभग 500 से अधिक है जिनमें लगभग 130 के लगभग परिवार भी यहाँ स्थायी आवास में रह रहे हैं उनके माध्यम से साढ़े दस हज़ार के लगभग गौमाताओं की सेवा निरंतर यहाँ पर हो रही है प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में गौभक्तों का यहाँ आगमन रहता है उन सभी गौभक्तों के लिए भोजन प्रसाद आवास की उत्तम व्यवस्था यहाँ की जा रही है समय समय पर किसान भाइयों को यहाँ का विजिट करवाना उन्हें गौ माता के महत्व के बारे में बताना पंचगव्य के महत्व के बारे में बताना पंचगव्य की कार्यशालाएं करवाना यह भी इस प्रकल्प की विशिष्ट व्यवस्था रही है इसी प्रकल्प के माध्यम से पंचगव्य के माध्यम से प्राकृतिक आयुर्वेदिक चिकित्सालय हमारे यहाँ शिशु भी पंचकव्य प्राकृतिक आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना हुई है उस चिकित्सालय के माध्यम से जो तो नेचुरोपैथी है और पंचकर्मा है उसमें पंचकव्य के महत्व को विशिष्टता देते हुए यह प्रकल्प स्थापित किया गया है प्रकल्प अभी सैसवावस्था में है पर यहाँ सारी सुविधाएं प्रारंभ हो चुकी है हमारे यहाँ पर अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था हो चुकी है और हमारा ऐसा भाव है तो जो औषधियाँ हम यहाँ पर उनमें काम ले रहे हैं आयुर्वेदिक औषधियाँ उनका उत्पादन भी अनुकूलता के आधार पर प्राकृतिक अनुकूलता के आधार पर जो यहाँ संभव हो उनका उत्पादन भी यहाँ पर जैविक रूप से गौमय के माध्यम से हो ताकि उन औषधियों की उपयोगिता और अधिक बढ़ सके साथ ही योग हमारे मानव जीवन का एक मुख्य अंग है योग और प्राणायाम साढ़े दस ग्यारह हज़ार के शरीर से जो प्राणवायु का प्रस्फुटन हो रहा है जो सात्विक ऊर्जा का प्रस्फुटन हो रहा है उसके मध्य में योग और प्राणायाम की विशिष्ट व्यवस्था हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं विद्यालय के विद्यार्थी जो हमारे हैं वो नियमित योग प्राणायाम भी कर रहे हैं और पंचग्रवह का आहार भी ले रहे हैं और अपने हाथों से गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं किसान भाइयों आप सब तो धरती माता के पुत्र हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं मधुबन एफ एम के माध्यम से चैनल के एफ रेडियो चैनल के माध्यम से आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा कधरती आपकी माँ है और हम सबकी माँ है आप जो उन्हें जहर दे रहे हैं वह ठीक नहीं है एक पुत्र अपने लालच से अपनी माँ को जहर दे या किसी भी रूप में ठीक नहीं है आप गौ में आधारित खाद और गौ में आधारित फसल रक्षकों का उपयोग करके आप अपनी माँ को नवजीवन दीजिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी नवजीवन दीजिए क्योंकि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के माध्यम से न केवल धरती माता बीमार हो रही है बल्कि हमारे आने वाली नस्लें भी नपुंसकता को भी प्राप्त हो रही है यहाँ तक उसका दुष्प्रभाव हो रहा है आपको इन सब की जानकारी चाहिए तो आप कभी भी श्री मदुरमा गोलोक तीर्थ तो नंदगांव में पधारिए। हमारे यहाँ के जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो आपको ये गौ में आधारित खाद और कीटनाशक बनाना आपको सिखा भी सकते हैं बता भी सकते हैं और श्री गोदाम मातृ पथमड़ा का विशिष्ट प्रकल्प जो है श्री पृथ्वीमेड़ा मेरा गौ फार्म गौ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड उसके माध्यम से हम आपको फसल रक्षक उपलब्धि भी करवा सकते हैं कुल मिलाकर के गाय प्रकृति का मूल प्राण है और गाय के बगैर इस प्रकृति की परिकल्पना नहीं की जा सकती इस विषय को स्थापित करने के लिए जो जो आयाम हमें स्थापित करने पड़ सकते हैं उन सभी पर गोधाम मातृ पथमड़ा कार्य कर रहा है आगामी चरणों में अभी हम लोग यहाँ पर गोबर से जो फाइबर निकलता है उससे गत्ता निर्माण की दो इकाइयां एक चालू हो चुकी हैं और एक इकाई चालू होने वाली है वो चालू हो रही है साथ में गौ आधारित खाद का एक बहुत बड़ा प्रांत गोलासन में जो विश्व की सबसे बड़ी नंदीशाला है जहां 18 -20 से 20 हज़ार नर गौवंश है वहां खाद का पावर प्लांट भी खाद का प्लांट भी चालू हो गया है खूब सारी कंपनियाँ एक आपको बहुत मैं प्रसन्नता का विषय बता रहा हूँ खूब सारी खूब सारी कंपनियाँ गौ आधारित पावर प्लांट डालने की इच्छुक है उनका निरंतर संपर्क हो रहा है ईश्वर ने चाहा तो आने वाले साल दो साल तीन साल में जिस प्रकार हम गौ का संकलन गौपालकों के घर से कर रहे हैं उसी प्रकार गौमें और गौमूत्र का संकलन भी हमारी गाड़ी आवे और गांव-गांव से होवे और उस गौमय से पावर प्लांट चले और उस गौमूत्र से औषधियों का निर्माण हो फसल रक्षकों का निर्माण हो और पुणे आपको न्यूनतम मूल्यों पर मिले जिस प्रकार हम देखते हैं कि रासायनिक खाद और कीटनाशक चूंकि हमें सब्सिडी पर मिल रहे हैं इसलिए हम उपयोग कर रहे हैं पर अगर उससे भी कम कीमत पर हमें अगर गोबे आधारित तो खाद और फसल रक्षक मिल जाए तो फिर हमें सरकारी मदद की और जाए बगैर भी हम अपनी खेती को आत्मनिर्भर कर सकते हैं ऐसा प्रयत्न करेंगे एक मैं पुनः आपसे आग्रह करूँगा चूँकि आप, आप आबूरोड के क्षेत्र के रहने वाले हैं अपने इस में हरे घास की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता है प्रतिदिन 20-25 ट्रॉली हरा घास हमें आसपास के किसान उपलब्ध करवा रहे हैं आप घास की खेती पर विशेष जोर दीजिए और हम आपके द्वारा उत्पादित वह घास इन गौ माताओं को जिमा करके आपको भी पुण्य का भागी बनवाना चाहते हैं जो भी बाजार का भाव रहेगा उस भाव से आपको उचित मूल्य भी उसका मिलेगा और गौमाता को अच्छी घास मिलेगी आइए हम सब एक स्वस्थ भारत के निर्माण की और कदम बढ़ाते हुए गौ आधारित कृषि गौ आधारित स्व मानव स्वास्थ्य और गौ आधारित गाँव की कल्पना को विकसित करें और नंदगांव को एक आदर्श मॉडल लेते हुए पूरे विश्व के सामने गौ माता के महत्व को स्थापित करें इस प्रकल्प में हम सब भागीदार हैं यह किसी संस्था का किसी व्यक्ति का किसी संत का प्रकल्प नहीं है यह हर उस व्यक्ति का प्रकल्प है जो गाय को अपनी माँ मानता है जो गाय के साथ अपना जीवन मानता है और जो गाय के साथ जुड़ा हुआ है आइए हम आप सब मिल के हमारे अपने इस प्रकल्प को आगे ले जाएँ गौ माता के विषय को स्थापित कराएँ और अपने आने वाली पीढ़ियों को गौ के माध्यम से अमृत की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके ऐसा प्रयत्न करें बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया आलोक जी बहुत सुंदर ढंग से इस प्रकल्प के बारे में आपने पूरी बातें जो हैं शुरुआत से लेकर अब तक की जो बातें हैं आपने बताया और मुझे लगता है कि आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जो किसान भाई इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं मैं भी उनसे विनती करूँगा कि आप भी जो जो चारा है उसके बारे में आलोक जी ने बहुत ही प्यार से बताया आपको और मैं भी कहूँगा कि आप भी इस प्रकल्प में जुड़ जाइए और चारा उपलब्ध कराइए ताकि कहते हैं कि अगर हम पाँच ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं तो पुण्य कमाते हैं तो यहाँ तो गौ माता को खिलाने की बात है तो इसमें आपको ना ही अपना कोई नुकसान करना है आपको बनाना है होगा ना है और यहाँ पहुंचा देना है तो आपको मूल्य भी मिल जाएगा लेकिन साथ साथ में पुण्य के भागी भी आप बन जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है इससे हम आगे चल के बहुत सारे जो सपने आलोक जी ने हमें दिखाए हैं और वो साकार होने के माध्यम पे हैं सिर्फ एक उंगली का जो सहयोग है आप सभी की तरफ से वो चाहते हैं क्योंकि एक व्यक्ति का, का काम नहीं है और उनका खुद का भी काम नहीं है ये तो पूरे विश्व का काम है जहाँ पर भारत देश को पुनः हम ऑर्गेनिक खेती से संपन्न बनाना चाहते हैं और हम सभी क्या पूरे सरकार के लोग भी तो समझदार है वो भी खुद कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग होना चाहिए क्योंकि जितना वो पहले कहते थे कि फर्टिलाइजर यूज करो केमिकल यूज करो तो उत्पादन बढ़ाइए लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं कि आप उत्पादन तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि पूरी तरह से जहर देकर आपने जमीन को बंजर बना दिया या फिर उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो कम हो गई ये आपके भी अनुभव में है सबके अनुभव में है इसको कहने की जरूरत नहीं है लेकिन हम ही अनदेखा करते हुए हम फिर भी ना चाहते हुए उन चीजों को करते हैं क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक खाद की उपलब्धता नहीं है ऐसा सोचते हैं लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक कदम बढ़ा के जैसे यहाँ नंदगांव में आकर एक बार देख लेंगे समझ लेंगे छोटी सी ट्रेनिंग की बात है अगर एक दिन का भी आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको वो सारी बातें मालूम पड़ जाएंगी कि ऑर्गेनिक खाद बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है तो वही चीज आलोक जी चाहते हैं कि हम सभी लोग आगे आए और एक बार एक ट्रेनिंग यहाँ पर जो हो रहा है उस ट्रेनिंग को अटेंड करें और सीख जाए कि किस तरह से ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं वो सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे तो आप अपने ही खेती में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा होगा आप एक शुरू करेंगे आपको देखकर और भी शुरू करेंगे और इस तरह से पूरा जो पूरा जो भारत देश है वो एक दिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो केंद्र बन जाएगा लोग दूसरे दूसरे देश से भी लोग यहाँ आकर इन चीज़ों को सीखने लगेंगे तो यही मैं भी चाहता हूं और जाते जाते मैं फिर से आलोक जी को कहूंगा कि एक छोटा सा संदेश हमारे किसान भाइयों को जरूर दें ताकि वो इन बातों को समझें एक बार पुनः जयगो माता जयगोपाल इतना ही निवेदन है कि गाय मात्र दूध देने वाली प्राणी नहीं है वो जीवन का आधार है समृष्टि प्रकृति का प्राण है और बड़े महाराज जी ये फरमाते हैं कि धरती और धेनों दोनों बहनें हैं और दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरी है तो गौ हमारी माता है और धरती हमारी माता है और गौ में ही धरती का आहार है और चूँकि आप किसान वर्ग से संबंधित हैं और दोनों आपके पास उपलब्ध है दोनों का संयोजन करवाइए वो दोनों भी प्रसन्न और हमारे आने वाली नस्लें वो भी मैं याद रखेगी हमारी पीढ़ियाँ हमें याद रखेगी हम उन्हें सम्मत कृषि युक्त भारत देकर जाएँ गौ भारत देकर जाएँ इस संदेश में हम लग जाए इस प्रयत्न में लग जाए इन्हें शुभकामनाओं के साथ में जय गो माता जय गोपाल बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया और मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई इस संदेश पर विचार करें और अपने जीवन में एक परिवर्तन लाए फिर से हम लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़े फिर से गौ माता की तरफ हम जाएँ और फिर से हम अपना पूरे भारतवर्ष को एक जैसे कि कहते हैं कि जहाँ पर कृष्णा और गोपाल जो खेल खेलते थे और वो रास लीला होती थी वो सारे जो खुशी का माहौल है वो फिर से लाने का प्रयास हम सब मिलकर करेंगे तो ज़रूर आ जाएगा और फिर से भारत जो है स्वर्णिम भारत बन सकता है तो चलिए इन्हीं कामनाओं के साथ मैं और अलोक जी अभी चाहते हैं इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो में जीवन भरा इतने ही रंग लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार सोलह सिंगारियेबतों में जीवन भरा कितने ही रंग तुम तो वि आता जाता भरता है मांग रवि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 जामुन खजूर कहीं, आ, जंगल जले भी करों दे कही आड़ू जामुन खजूर कहीं आ, जंगल जलेबी करोंदे कहीं, आ, कोई बना कोई नथुनी थुनी कोई बनाहार कोई नथुनी का था अंगूरों की मिखिला बनी उड़बेली पल पों तले के गीत लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार किए हरबतों में जीवन भरा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 सिंगार पर्वतों पर्वतों पर्वतों जीवन जीवन सिंगारियबों